सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोता गणों का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बात करते हैं जैसे कि पर्टिकुलर एक ट्रेड पे बात करते हैं तो आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे करियर इन मैनेजमेंट स्किल तो मैनेजमेंट में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं उस विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर जगन्नाथ प्रसाद जो बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन अपने प्रोफेशन के माध्यम से पूरे भारत में घूम चुके हैं और आइये उनसे बात करते हैं करियर इन मैनेजमेंट के बारे में तो आप सभी की तरफ से मिस्टर जगन् जगन्नाथ प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार रमेश जी जगन्नाथ प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अच्छा लगता है कि जब हमारे सभी विद्यार्थी मित्र आपको सुनेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस को भी जानेंगे और मैनेजमेंट्स के स्किल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अपने आप को अपना करियर को फ्रेम करने में उन्हें आसानी होगा ऐसे अविश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में जरूर बताएं हमारे विद्यार्थी मित्रों को रमेश भाई पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी जीवन मेरा समाप्त नहीं हुआ ये अनवरत जारी है जरूर उद्योगों में काम किया है पिछले 27, 28 वर्षों के माध्यम से बट विद्यार्थी मेरे अंदर आज भी जिंदा है मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसकी कोई अंत नहीं होती कोई सीमाएं नहीं है और जब तक आप अपने आप को महसूस करते हैं तब तक आप यंग हैं मेरा परिचय मैं बिहार के एक सुदूर गांव से बिलोंग करता हूं प्राथमिक शिक्षा गांव के माध्यम से ही हुई थी उसके बाद अवसर मिला कि शहर में आके अपनी शिक्षा को किया जाए मध्यम मध्यम किसान परिवार से होने के नाते बहुत तरह की असुविधाएं भी रही थी लेकिन मन में एक ललक थी कि कुछ अचीव करने का कुछ हासिल करने का ईश्वर ने भी हमें अवसर दिया पटना विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई करी और ग्रेजुएशन के बाद जो हमने एक मोड़ लिया था वो प्रबंधन के क्षेत्र में मैंने मोड़ लिया था मैनेजमेंट कोर्स किया था मैनेजमेंट में भी कई विकल्प हैं इन दिनों तो विकल्प बहुत अधिक हो गए हैं उस वक्त विकल्प चार ही हुआ करते थे जैसे उदाहरण के लिए मार्केटिंग ले लिया जाए वित्त प्रबंधन ले लिया जाए फाइनेंस ले लिया जाए दूसरा एक और जो बचता था वो एच उस जमाने में इसको पर्सनल कहा जाता था आज आ, व्यक्ति को एक रिसोर्स के रूप में देखा जाता है और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स की अवधारणा बढ़ गई है जहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण का विषय ज़्यादा बढ़ गया है कालांतर में ऐसा महसूस किया गया कि प्रबंधन किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह सकता है और प्रबंधन एक सामान्य अवधारणा है उनके सिद्धांतों को अलग अलग विषय के साथ भी जोड़ने के बाद आ, हम अच्छा कर पाते हैं आज प्रबंधन के करियर में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कोई क्षेत्र ही नहीं है जिसमें कुछ बचा हो उदाहरण के लिए आप समझ लें टूर मैनेजमेंट ट्रेवल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट और अन्य तमाम तरह की चीज़ें हैं तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और करियर इन मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रबंधन में बहुत सारे ऐसे विकल्प आज है पहले नहीं था लेकिन आज बहुत सारे विकल्प आपने बताए हैं तो मैं चाहूँगा कि करियर इन मैनेजमेंट को जब हम लोग बात करेंगे तो मैनेजमेंट सिस्टम ये चीज़ क्या है सबसे पहले हम मैनेजमेंट को छोड़ करके पहले एक मानव की बात करते हैं और मानव की अवधारणा के साथ उसके अंदर उसके कुछ गुण होते हैं मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बेस्ट मैनेजर के पहले बेस्ट पर्सन होने की जरूरत होती है जब मेरा बेस्ट पर्सन कहने का तात्पर्य तो यह होता है कि सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज मैनेज मैन फॉर ए टारगेट मतलब व्यक्तियों का प्रबंधन एक उद्देश्य के लिए एक चीज को हासिल करने के लिए तो इसका मतलब क्षेत्र प्रबंधन के क्षेत्र में कोई भी हो चाहे वित्त का हो चाहे और भी आज जितने मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल किसी भी क्षेत्र में जाइए वहां पर हो लेकिन एक कॉमन योग्यता मैं अभी शैक्षणिक योग्यता की बात नहीं कर रहा मैं जिस योग्यता की बात करता हूँ वो मूलभूत मानव के कि जो मूलभूत स्वभाव है उसकी बात करता हूँ और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसको मनुष्यता कह या फिर मानव के गुण के आधार पर कह जो व्यवहार कुशलता कह अगर वो है तो इस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जो क्वालिटीज़ जो है पैदाइशी होती है प्रशिक्षण के द्वारा अपनी रुचि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक मंजिल हासिल कर सकता है जगदीश प्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैनेजमेंट स्किल शुरुआत में किस तरह से होना चाहिए और किस तरह की बातें होती हैं मैनेजमेंट में वो आपने बताया है और मैं चाहूँगा कि कई बार ऐसी चीज़ें आज के समय में ये बोलना पड़ता है वैसे भी देखा जाए कभी कभी हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं या फिर कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं तो वर्कर के द्वारा एक पैटर्न हो जाता है कि ये अच्छा है ये ख़राब है तो ऐसी चीज़ों में अगर हम लोग अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं अ गुड मैनेजर तो उसके लिए हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए रमेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो शिक्षा का जो अंग मैनेजमेंट बना और उसके अंदर मैनेजमेंट के अनेक दार्शनिक आए अपने अपनी नीतियों को ह्यूमन बिहेवियर को एक इकट्ठा करके एकत्रित करके एक, एक सिद्धांत के माध्यम से पढ़ाया जा करके उसको विषय बनाया जाना शुरू हुआ मेरा भी बैकग्राउंड यही रहा है और हमने भी मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की और पिछले 27 वर्षों से अलग अलग उद्योग में अलग अलग विषय में प्रबंधन के क्षेत्र में मैं काम करते रहा हूं लेकिन यहां थोड़ा एक लीक से हटके मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि और इसके पहले भी मैंने कहा था कि मानवीय गुण हमने इस तरह से काम करने के बाद जब एक बार एक स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए आध्यात्मिकता कह लीजिए उस और जब झुकाव हुआ तो मैं आप महसूस करने लगा हूं कि यह मैनेजमेंट के सिद्धांत और जितनी भी किताब की चीजें हैं इसको एक बार किनारे करके एक बार जब हम उस द, उस मनुष्य के दर्शन को अंदर में देखते हैं तो मुझे लगता है वो सब सारी चीजें प्रस्फुटित होकर निकल जाती है बेहतर मैनेजर के लिए उसकी जरूरत यह है कि मनुष्यों के प्रबंधन में मनुष्य के गुणों को पहचाना जाए मनुष्य की आवश्यकताओं को पहचाना जाए और उसके अनुरूप एक कार्य योजना बना करके एक कार्यनीति बना के अगर कार्य किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है जहां एक और मैनेजमेंट के उन सिद्धांत से एक बल मिलता है उस दिशा में लेकिन फिर से मैं वापस यह कहना चाहता हूं कि ये जो मौलिक गुण है और मौलिक गुण आपके अंदर का जो चिंतन है उस चिंतन के साथ जो उस सिद्धांत को मिला करके तो दोनों का एक बड़ा अनूठा संगम होता है और मुझे लगता है संगम के बिना एक अच्छा मैनेजर हो ही नहीं सका है ये मेरा निजी विचार है मैं नहीं जानता इससे आप रमेश जी कितने सहमत हूं लेकिन मैंने ये अपना अनुभव है और जो विशेष करके जब स्पिरिचुअलिटी के साथ जब जुड़ने का एक अवसर मिला तो मैं खुद वो परिवर्तन महसूस करता हूँ और जो किताबों की जो वो बातें हैं उसके मूल में दिखते हम दिखता है कि जो मूल मौलिक सिद्धांत हैं उसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम से अलग अलग थ्योरीज़ के नाम से बनाया गया है लेकिन आज उन तमाम थ्योरीज को एक तरफ करके मौलिक जो थ्योरी है जो मौलिक हमारा जो बहुत मूल मानव संस्कार है और मानव प्रबंधन का जो स्थिति है मानव के गुण हैं कहते हैं आज के तारीख में बुनियादी चीज देखा जाए कि मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहता हूं अमूमन कहा जाता है कि जब किसी संवाद में आप बहुत बोलते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं ठीक इसकी विपरीत स्थिति मैंने अनुभव की है कि बदलते वक्त के साथ साथ आज जितना कम आप बोलते हैं और जितना अधिक सुन लेते हैं ये सबसे ज्यादा आवश्यक चीज रह गई है इसी अवधारणा को आज प्राथमिकताएं मिल रही है इसीलिए कल का मैनेजमेंट जो था जो मूल चीजें थे आज वो दरकिनार होती जा रही है जब मैं ये कहता हूं दरकिनार होने का तो जो एक रूटीन चीज थी अब वो हट करके अभी मैंने आपको कहा था पर्सन और एच दोनों में कोई भिन्नता नहीं है अगर भिन्नता है तो शब्दों की भिन्नता है अगर भिन्नता है तो प्राथमिकताओं की भिन्नता है पहले जब हम कहते थे कि मनुष्य है और मनुष्य अपना श्रम बेचता है लेकिन मनुष्य के श्रम बेचने के साथ साथ उसकी मन स्थिति अगर ठीक होती है तो वो ज्यादा प्रभावी और उत्पादक होता है मतलब कि मनुष्य की, की प्रोडक्टिविटी सिर्फ उसके आवर से नहीं होगी उसके मेंटल स्टेट से भी होगी उसके इनर फीलिंग्स से भी होगी उसके इनर वेलबीइंग से भी होगी और एक जो गैप बचता है उसको प्रशिक्षण शिक्षण के माध्यम से करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इसीलिए अब उसको व्यक्ति नहीं कह के हम एक रिसोर्स का रूप देते हैं और जब रिसोर्स कहते हैं तो उसके निरंतर विकास की बातें करते हैं और जब हम विकास की बातें करते हैं तो शैक्षणिक विकास से पहले आंतरिक विकास बहुत ज़्यादा प्रमुख होता है और मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि अगर उस आंतरिक विकास को आपने कर लिया तो यू आर द बेस्ट मैनेजर यू आर द बेस्ट पर्सन एंड यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन आपकी उत्पादकता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है ये मेरा अनुभव है मिस्टर जगन्नाथ प्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र और श्रोता मित्र अभी जो सुन रहे हैं उन्हें भी पसंद आ रहा होगा कि किस तरह से एक अच्छा मैनेजर होने की जो क्वालिटीज़ है वो आपने बताया है और शिक्षा के दौर के साथ साथ जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मूल पढ़ाई है कि हम स्वयं का अध्ययन करें स्वयं के मौलिक गुणों को जानने और उसके अनुसार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं या उन गुणों को लेकर हम कर्म करते हैं तो हम एक अच्छे मैनेजर अपने आप ही बन जाते हैं बहुत ही अच्छा सिद्धांत आपने बताया है आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइन पॉइंट फोर एफ एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ इस करियर ऑप्शन में करियर इन मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए मिस्टर जगन्नाथ प्रसाद जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपना करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हैं तो आइये मैनेजमेंट की जब बातें हो रही है तो मैं कहूँगा की मैनेजमेंट में कौन कौन से स्किल है जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और किन चीजों का बहुत अहमियत देना हमें जरूरी है अपने इस मैनेजमेंट के फील्ड में मैं रमेश जी फिर कहना चाहता हूं कि प्रबंधन के कई आयाम हुए और आज के परिस्थिति में जहां भी जिस कार्य को आप सुचारू रूप से करना चाहते हैं एक व्यापक रूप में करना चाहते हैं एक उद्योग का रूप देना चाहते हैं तो वहां मैनेजमेंट उपलब्ध है और जो रोजगार मुखी शिक्षा है आज के तारीख में वो सामान्य ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की न होकर के एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जहाँ एक और चीज़ है वहीं मनुष्य के नियत गुण को अगर दोनों को साथ लेके चला जाए तो मुझे लगता है मंजिल बहुत आसान हो जाती है आज जैसे मैंने बताया कि पहले पर्सनल मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट होता था और उसके अंदर होते होते अब जाकर के हर क्षेत्र में है और जब क्षेत्र बढ़ गए हैं जहाँ पर कोर्सेस चलाए जा रहे हैं जहाँ एक रोजगार बढ़ी है वहीं एक प्रोफेशनल कोर्सेज की भी आवश्यकता बनी आज के छात्र आज के विद्यार्थी मैं बराबर विद्यार्थियों से मिलता जुलता रहता हूँ और ये आज का आज की जो पीढ़ी है जिसको हम मिलेनियम चाइल्ड भी कहते हैं मेरा निजी मानना यह है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट पीढ़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और इसीलिए जो जनरेशन गैप की एक बात होती है तो इस पीढ़ियों के अंतर को देखते हुए आज मुझे ये महसूस होता है कि वो बिल्कुल ठीक है आवश्यकता है उन पीढ़ियों की जो उनसे ऊपर हैं उनके चीजों को उनके भाव को समझे और जब ये समझ लेंगे तो एक मिश्रण बनेगा जो पीढ़ी जो आगे हो चुकी है जो 35 साल से ऊपर में है उसके पहले में शायद उसको हम ठीक से समझ के शायद कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन इस जो नई पीढ़ी है मिलेनियम पीढ़ी है इसमें अनंत संभावनाएं हैं और बल्कि मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता हूँ कि उसका एक शब्द कहते हैं ना यंगस्टर्स मैं तो उनको यंगस्टर नहीं यंग स्टार बोलता हूँ और इसीलिए कि संभावनाएं उनमें बहुत अधिक है और वो कर रहे हैं मैं उद्योग के माध्यम से इतने 25-30 वर्ष के अनुभव के बाद मैं एक कहना ये चाहता हूँ और ये विद्यार्थियों से मैं पूछना भी चाहता हूँ कि ये जिस शिक्षा की ओर आपने जिस फील्ड में आपने एडमिशन लिया है एक तो थ्योरिक नॉलेज होता है जो आप कॉलेज के माध्यम से पढ़ते हैं विदेशों में अगर देखा जाए तो थ्योरीज और प्रैक्टिस को साथ साथ लेके चलते हैं इससे होता यह है कि अपने कोर्स को पूरा करने के बाद तुरंत ही वो मैनेजर बनने की स्थिति में और कार्य निष्पादन करने की स्थिति में हो जाता है आज हमें विकसित देशों से ये सीखना है भारत में प्रबंधन के बहुत अच्छे संस्थान है और उन्होंने उन सब चीजों को अपने पाठ्यक्रम में डाला है आज जरूरत है कि उद्योग की क्या आवश्यकता है और आपकी शिक्षा का जो माध्यम है इन दोनों के बीच जो गैप है इसको पूरा करने का जरूरत है क्योंकि का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं है थ्योरी के माध्यम से आप एक विषय को समझ सकते हैं आप जानते हैं और ये तभी संभव हो सकेगा जब इंडस्ट्री प्रैक्टिसनर्स का मैनेजमेंट प्रैक्टिसनर्स का इन छात्रों के साथ एक मिलन हो एक संगम हो एक विचारों का आदान प्रदान हो और इसीलिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भी मैं कहूंगा कि अपने कार्यक्रम में अपने पाठ्यक्रम में फील्ड के लोगों को जरूर बुलाएं उनके अनुभवों को शेयर करें और दोनों के एक मिलन के बाद से मुझे लगता है विद्यार्थियों के लिए एक बहुत सोने में सुहागा जैसा होगा कि उस दूरी को पाटा जा सके बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से अच्छे मैनेजर के साथ साथ हमें मैनेजमेंट स्किल की भी जरूरत पड़ती है जिनके बारे में आपने अभी बताया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जगन्नाथ प्रसाद जी आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए आपने कहा, कहा जॉब किया है और कितने अंतराल में कौन कौन सी चीजें आपने की है प्रबंधन की शिक्षा लेने के बाद मैंने लॉ किया था और उसके बाद हमने अपना करियर शुरू किया वर्ष उन्नीस में मैंने अपना करियर शुरू भारत सरकार के कारखाने भारत यंत्र निगम में मैंने नौकरी शुरू करी थी अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा होती है उसकी और उसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से उनका चयन करके साल भर वो प्रशिक्षण में रहते हैं और उसके बाद से फिर वो अपना करियर शुरू करते हैं मैंने भी उस वक्त में करियर शुरू करके मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया उसके बाद फिर पर्सनल ऑफिसर रहा सीनियर पर्सनल ऑफिसर रहा इसी बीच में भारत सरकार ने उद्योगों के प्रति एक नया दृष्टिकोण रखा था और जो विचारधारा थी उद्योग के संचालन में उसमें थोड़ी बदलाव आई थी बदलाव से मेरा मतलब ये था कि वो एक फेज था जिसमें लिबरलाइज किया गया था भारत के व्यापार को विश्व व्यापार से जोड़ा गया था जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनलाइजेशन की जरूरत थी और इसको हम एल के नाम से हम जानते थे तो जब यह अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और अर्थव्यवस्था खुल रही थी तो समय की मांग को देखते हुए मैंने भी अपने अंदर एक परिवर्तन की स्थिति बनाया और मैं प्राइवेट उद्योगों में चला गया वर्ष उन्नीस के बाद से मैं अब तक प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम किया मैंने आदित्य बिरला समूह के साथ किया सीमेंट बिजनेस में काम किया उसके बाद फिर मैं होंडा के साथ काम किया होंडा जो एक विश्व स्तर की इंजन बनाने की कंपनी है उसके बाद मुझे अभियंत्रण उद्योग में भी एस्कोर्ट्स में काम करने का अवसर मिला उसके बाद पुनः एक अवसर मिला मुझे केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ने का तो आदित्य बिरला समूह में ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है मैंने उनके साथ फिर वर्ष 2006 से महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन के रूप में मैंने काम किया पुनः एक अवसर मुझे मिला जिंदल समूह से सज्जन जिंदल समूह से जे जे स्टील बनाती है और साथ में अब बिजली उत्पादन के कार्य में भी है थर्मल ऊर्जा में उनका एक लंबा इन्वेस्टमेंट है और मैं पिछले साढ़े तीन वर्षो से वहां काम कर रहा था अब दो तीन दिनों के बाद मैं बैंगलोर जा रहा हूँ भारत सरकार का एक उपक्रम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जिसको बी के नाम से जानते है मैं उनका कारपोरेट जनरल मैनेजर एच का पदार ग्रहण करूंगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कहा कहा आपने नौकरी की है और किस किस तरह से आपका चेंज चेंजोर होता गया और अच्छी अच्छी जगह पे आपको एक, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिला एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिला जिसमें आपने अपने आप को साबित किया बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग ऐसे विशेष अनुभवों के साथ जुड़ते हैं तो जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इसीलिए आपने कहा कि मैनेजमेंट स्किल में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें और अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा मैनेजर हम बन सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पर बताया हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुनाए हैं रीड मोट वन सुनते रहो मस्क रा तेरा बड़ा है इंसान है तू इंसानियत की पहचान है तू इंसानियत की पहचान है इंसान कहाँ बना या मेरे मालिक तू सब का नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है जगन्नाथ प्रसाद जी हमारे साथ हैं और करियर इन मैनेजमेंट के बारे में बातें हो रही हैं और मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में हमने बात किया गुड मैनेजर के बारे में हमने बात किया और मैनेजमेंट की जो बातें हम लोग जब करते हैं तो शुरुआत में सिर्फ थोड़े से मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स थे आजकल तो बहुत सारे उसमें वेराइटी ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए हैं अलग अलग फेज में आप काम कर सकते हैं और हर फील्ड में मैनेजमेंट के एक अपना अलग रूल है इवन यात्रा भी करते हैं तो ट्रैवलिंग के अंदर भी बहुत सारे मैनेजर्स के पोस्ट पोजिशंस होते हैं तो इस तरह कई चीज़ें हैं जिसमें हमें अच्छी तरह से हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं उसका इज द लिमिट कह सकते हैं किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं मैनेजर लेवल में हो तो कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती है तो इसके साथ ही मैं एक आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग बात करते हैं नौकरी के बारे में या मैनेजमेंट स्किल के बारे में तो मैनेजमेंट में हम लोग को कितने से शुरू होता है पे स्केल या फिर कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी विद्यार्थियों को दीजिए। आमतौर पर जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं ये छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उद्योगों में या सर्विस इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या खुद का अपना कारोबार करते हैं जहां तक इस कार्य से जुड़े हुए वेतन और सुविधाओं का प्रश्न है ये बहुत निर्भर करता है उस व्यक्ति की अपनी क्षमता पर और जो कोर्सेज उन्होंने पढ़ा है जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है उसकी गुडविल पर भी निर्भर करता है गुडविल यू कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं बड़े से मेरा मतलब है कि जिन्होंने छात्रों को उस नियोजन के अनुरूप तैयार किया है उनको प्लेसमेंट्स कैंपस के माध्यम से भी मिलता है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भी मिलता है और भारत सरकार के कारखानों में तो एक स्टैंडर्ड स्के का पैटर्न होता है इसलिए वजीफे में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आता लेकिन प्राइवेट उद्योगों में यह निर्भर करता है फिर भी एक ग्रेजुएट जो उसने दो साल अपनी ठीक ठाक पढ़ाई करी है और उसके बाद उद्योगों के साथ एक समन्वय के माध्यम से उद्योगों की आज की आवश्यकताओं को भी समझता है उसको हम कहते हैं इंप्लॉयबिलिटी स्किल है, है ना कि कोर्स तो मालूम है थियोरीज तो मालूम है लेकिन आज के तारीख में नियोक्ता इंप्लायर क्या चाह रहा है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप जिन्होंने ट्रेन किया है उनको उन्हें बहुत अच्छा करियर मिलता है और कुछ लोग अपने अनुभव के माध्यम से फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ इसको मैं लिमिट इसीलिए नहीं करना चाहता हूँ इस तरह से कि 10,000 और 20,000 और 50,000 से शुरुआत के बाद से ये लिमिटलेस है और आपने जैसा बहुत सही कहा स्काई इज द लिमिट एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि शिक्षा की भी सीमाएं नहीं है पहले जब इस तरह से ये मैनेजमेंट नहीं था या इस चीज की व्यापकता नहीं थी और इसके बावजूद भी आज कुछ ऐसे लोग प्रबंधन में उपलब्ध हैं जिनको उन्होंने कोई बुनियादी शिक्षा ग्रहण तो नहीं की है लेकिन आज उद्योगों में अपने अपने प्रबंधन के क्षेत्र में एक स्टाल के रूप में एक मैंने रोल मॉडल के रूप में उनको देखा जा सकता है और हम लोग सब लोग देख रहे हैं इसलिए मेरा इम्पेटस ये है मैं जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि उस इम्प्लोयबिलिटी स्किल जो है जो सॉफ्ट स्किल्स है जो ह्यूमन स्किल्स है इसको अपने अंदर जरूर अपने अंदर इनकल्केट करने की कोशिश करें आ, बाजार में बहुत अच्छी किताबें उपलब्ध है और बहुत सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है आज तो नेट का जमाना है आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उन सॉफ्ट स्किल्स को अपने अंदर लाइए और ये सॉफ्ट स्किल्स एक पहली आवश्यकता है मानव गुणों को पहचानने की एक पहली आवश्यकता है बेस्ट मैनेजर बनने के लिए शायद वो शिक्षाएं बाद में भी हो जाएगी क्योंकि आजकल प्रबंधन के हर छोटे छोटे विषयों पर एक विशेष फोकस दे माध्यम से उस पर काम किया जा रहा है उदाहरण के लिए जैसे बताया जाए कि पहले एक रिक्रूटमेंट की बात होती थी आज रिक्रूटमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम टैलेंट एक्जिशन की बात कहते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता था कि ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर आज के समय में बदली हुई परिस्थितियों में ट्रेनिंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग इज ए टूडेज नेसेसिटी और ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग क्या दिया जाए कैसे दिया जाए प्रतिभागियों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं वन चीज़ें बहुत ही बारीक होते चली जा रही है और इसके माध्यम से आवश्यकताएं भी उतनी ही पैनी होते चली जा रही है और इसके साथ मिलने वाला वजीफा वेतन भी बदलते चला जा रहा है इसलिए आज के तारीख़ में बहुत आवश्यक ये है कि आने वाले समय में क्या क्या स्किल की ज़रूरत है उस सॉफ्ट स्किल्स की आप पहचानें जाना और मार्केट में जो किताबें इतनी उपलब्ध है 20-25 किताबों का आप अध्ययन करें और आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा इसके अलावे एक स्व का चिंतन और मानव के मानवीय गुण इसको अपने स्वचिंतन के माध्यम से अपने अंदर लाएं। पहले बेहतर मनुष्य पहले बेहतर नागरिक और उसके बाद बेहतर मैनेजर चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी कुछ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में और किस तरह से हम अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं और कितना अच्छा हम दे सकते हैं उसके बारे में आपने बताया है और जितना अच्छा आप देंगे उतना अधिक आपको मिलेगा इससे सिंपल आइडिया यही है कि आप ये नहीं सोचें कि हमें कितने से शुरू करना है या कितना मिलेगा ये प्रश्न नहीं होता कितना आप अच्छा कर सकते हैं और कितना आप अपने कंपनी को दे सकते तो उस हिसाब से आपको मिलना तो मिलना ही है लेकिन आपको पहले अपना अच्छा कर्तव्य करना है अच्छा काम करना है अच्छी पढ़ाई करनी है ये इम्पोर्टेंस है तो चलिए इसी के लिए मैं कहूँगा कि आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में मिस्टर जगन्नाथ प्रसाद जी जुड़े और अपनी दिल की बातें अपने एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट के बारे में बातें की उन्होंने और हम सभी को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस के साथ उन चीज़ों को बताया जिनकी नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए तो आज के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका भी धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया आज के युवा विद्यार्थियों से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए विद्यार्थी मित्रों आपका करियर बहुत अच्छा रहे आप अपना करियर को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम करें अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ के साथ मुझे और मिस्टर जगन्नाथ प्रसाद जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रिनमत वन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी